सहनावत सहनौ सह वीय कह तेजस्वीतमस्वषा वह ओ शाति शाति शांति, शांति, शांति, शांति, शांति, शांति, शांति योग दर्शन की अठावनवी कक्षा आप सभी का स्वागत है क्रिया योग के प्रकरण में तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीन महर्षि पतंजलि जी ने बताई उसमें से ईश्वर प्रणिधान पर चर्चा चल रही थी कि सारी क्रियाओं का उस परम गुरु को अर्पण कर देना इसमें क्या निहितार्थ लिया जाएगा जिससे कि सिद्धांत के विरुद्ध भी बात न हो और संगति भी लग जाए तो अब तक जो हमने विचार किया कि यदि हम इस तरह से लेते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं उनका परमात्मा को समर्पण कर देना उनके लिए तो वो कैसे संभव होगा और सर्व शब्द कहने से सारे ही कर्म आएंगे भूतकाल के भी वर्तमान काल के भी और भविष्यत काल के भी और जो वस्तु किसी को अर्पित की जाती है हमारे पास उपस्थित होनी चाहिए लेकिन क्रिया को हम देखते हैं तो करने के बाद नष्ट हो जाती है उसका कोई भी अस्तित्व हमारे पास में नहीं है अब और देते समय वस्तु हमारे पास में होनी चाहिए हम उसको उठा करके और दूसरे को दे दे तो ये इस तरह की चर्चाएं हुई कल उसमें आपने या किसी ने भी क्या समझा क्या इसका समाधान हो सकता है कि ईश्वर को हम कर्मों का समर्पण कैसे करें हमें स्वयं ही नहीं पता जब दाता को अपनी वस्तु का ही नहीं पता कि मुझे क्या देना है किसी के लिए तो वो कैसे किसी को अर्पित करेगा आदाता भी सामने उपस्थित हो लेने वाला और दाता के पास वह पदार्थ होना भी चाहिए उसको पता होना चाहिए ये वस्तु कहाँ रखी हुई है उसको उठा के लाएगा जैसे हम किसी को फल देते हैं जल देते हैं भोजन देते हैं वस्त्र देते हैं इत्यादि और लेने वाला भी उसको स्वीकार करता है और लेने वाले के अनुकूल भी होती है वह वस्तु हम कुछ देते हैं तो प्रतिकूल तो देंगे नहीं प्रतिकूल देंगे तो लेने वाला स्वीकार ही नहीं करेगा उसको और नहीं करेगा तो वह वस्तु हमारे पास ही रहेगी यदि इसने स्वीकार कर लिया है तो इसका अर्थ है कि वह उसके अनुकूल है हम कर्म ईश्वर को दे रहे हैं और कर्म यदि ईश्वर न ले तो भी समर्पण नहीं हुआ और कर्म यदि ले लेता है तो इसका अर्थ है कि उसके अनुकूल है वो कहीं कोई असंगत लगे बात तो बोलना बीच में। इसमें जैसे जब भी करते हैं, सेकांड तो परमात्मा से यही कहते हैं, तो मेरे जी ज्ञात क्रियात क्रिया सब कुछ में तो आपने तो वही बात बोली जो ये बोल रहे हैं समाधान हुआ? हुआत अच्छा, तो मतलब जानते नहीं वो तो मैंने ही कहा पीछे कि सर्व क्रियानाम सारी क्रियाएं पीछे की भी वर्तमान की भी आगे की भी वो सब ज्ञात अज्ञात में आ तो गई आपके आप यही तो कह रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे ईश्वर से बोलते हैं कि मैं ज्ञात अज्ञात सभी क्रियाओं को आपको सभी कर्मों को आपको समर्पित कर रहा हूं तो वही बात तो हो रही है कि वह समर्पण का स्वरूप कैसे बनेगा प्रश्न ये है हमारा उस प्रश्न का कोई उत्तर है तो बताइए हाँ कैसे हम दें दूसरे के लिए परमात्मा के लिए कैसे दें तो बात यहां चल रही थी कि हम उसको देते हैं और वह स्वीकार कर लेता है तो वह उसके अनुकूल होगा और अनुकूल होगा तो क्या अर्थ होगा कर्म कर्मों की अनुकूलता किसी को कैसे होती है हम कर्म का क्या करते हैं फल ही तो भोगते हैं या कर्म से कोई और भी कार्य सिद्ध होता है कर्म का केवल विपाक ही तो होता है जाति आयु भोग के रूप में अच्छा, हैं? तो। पहले मुख्य तो ले लो परिणाम प्रभाव बाद में ले लेना जाति आयु भोग के रूप में ही तो फल आएगा उसका विपाक होगा कर्म का और हमने ईश्वर को दे दिया तो ईश्वर ने उसको स्वीकार कर लिया यदि तो इसका अर्थ है कि वो उसका फल अब भोगेगा फल भोगेगा तो जाति आयु भोग के रूप में आएगा सुख दुख के साधनों के रूप में आएगा तेहलाद परताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वाद ये सारी बातें घटेंगी और जबकि ईश्वर का स्वरूप क्या बताया पीछे क्लेश कर्म विकास से जो आशय से जो अपराष्ट है तो ये ऐसा मान करके क्या वह परिभाषा ईश्वर की यहां लग जाएगी नहीं लगेगी तो फिर वो स्वीकार नहीं करेगा हमारे कर्मों को नहीं करेगा स्वीकार तो समर्पण नहीं हुआ लेकिन ये बात तो तब आई कि जब हमारे पास में कर्म हैं और लेने वाला भी सामने है परंतु यहां तो और पीछे हटते हैं तो यहां तो कर्मों का हमें अतापता ही नहीं है कुछ है। क्योंकि कर्म करने के बाद नष्ट हो जाता है और रही बात जो संस्कार के रूप में विद्यमान है तो उसका तो पता ईश्वर को है पहले से ही है अब पता है हम कहें पता है उसको लेकिन वो उसका फल तो नहीं भोगेगा फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा और हम चाह रहे हैं कि उसको समर्पित करके हम फल से बच जाएं, वही फल भोगे फल ये संभव नहीं है फल से बचने के लिए हम समर्पण करते हैं या केवल दर्शाने के फल से बचने की हमको तो पता है कि फल से बच नहीं सकते हम्म तो समर्पण कैसे होगा फिर फिर समर्पण का तात्पर्य क्या हुआ जो व्यक्ति ये कहता है कि हम फल से बच नहीं सकते और समर्पण कर रहा हूँ तो प्रभु जैसे आपको उचित लगे उस प्रकार हाँ तो ठीक है वो बात भी आ जाएगी की समर्पण का एक स्वरूप ये भी हो सकता है की जो भी मैंने कर्म किए हैं पाप या पुण्य उसका जो भी फल आप उचित समझें, वो मुझे आप दे देना अच्छा और ये बात यदि हम न कहें परमात्मा से तो दूसरी बात निकल के आएगी फिर वो अनुचित फल देने लगेगा वो खतम फिर वो अनुचित फल देने लगेगा कोई विश्वास होगा ना किसी की बात तो बात आई केवल विश्वास की अब हम कहें या न कहें वो उचित फल ही देता है लेकिन हमें जानकारी नहीं है अब हमें जानकारी होने लगी शास्त्र पढ़ करके सुनकर के परमात्मा न्यायकारी है और वो उचित फल ही देता है कर्मों के तो उचित फल देता है तो अब हम अपने विश्वास को और दृढ़ करने के लिए अपनी आस्था उस पर दिखाने के लिए उसकी न्यायकारिता को और अधिक प्रबलता से हम समझने लगे हैं आगे समझें इसलिए अब हम ये कह रहे हैं ईश्वर से कि हे प्रभु कि जो भी मैंने किया है या जो भी मैं करूंगा वो जैसा भी आप फल देंगे आप उचित ही देंगे ये तो जान गया वो परंतु वह मुझे स्वीकार्य है और ऐसा हम जब अपनी भावना को बनाते हैं तो उस अवस्था में हमारे अंदर दुख सहन करने की भी सामर्थ्य बढ़ जाती है सुख में तो यहां कोई बात कोई समस्या ही नहीं है सुख तो सब कोई सहन कर लेगा लेकिन समस्या कहां आती है दुख में दुख में हम घबराते हैं और डर लगता है डर क्यों लगता है कि जो दुख दे रहा है उस पर हमारा विश्वास नहीं है हम क्या समझते हैं कि कर्म तो मैंने इतना किया ये कहीं ज्यादा फल ना दे दे मुझे दंड कहीं अधिक न दे दे भय रहता है ना तभी तो हम डरेंगे कि ये कहीं पर अधिक फल न दे, दे लेकिन जब ये पक्का पता लग रहा है कि वो न्यायकारी है उचित फल ही देता है तो अब उस अवस्था में जो भी हमारे सामने परिणाम आ रहे हैं फल के रूप में उनको भोगते समय हम अधिक उद्विग्न नहीं होंगे और दूसरी बात कि ईश्वर हमारे सुधार के लिए ही हमें दंड दे रहा है ऐसा जब मानेंगे तो उस अवस्था में हम अधिक दुखी नहीं होंगे क्योंकि ईश्वर हमारा सुधार ही करता है अब इस बात को लेकर के कोई यही कहने लगे पाप कर्म करने वाला भी ये कहने लगे हम उससे कहें कि तू पाप कर्म अधर्म क्यों कर रहा है वो कहता है इसलिए कर रहा हूं कि इसका जो दंड परमात्मा देगा वो मेरे सुधार के लिए देगा और मुझे अपना सुधार करवाना है मुझे अपना सुधार करवाना है इसलिए मैं पाप कर्म कर रहा हूं ठीक है ये क्यों क्यों नहीं है ठीक अच्छा ईश्वर पाप का फल क्यों देता है फिर बोलो सुधार करने के लिए और हमें अपना सुधार करवाना है तो हम जब पाप कर्म करेंगे और वह दंड देगा तभी तो हमारा सुधार होगा और हमने पाप कर्म नहीं किए उसने दंड नहीं दिया तो हम तो सुधरी सुधरी नहीं पाएंगे हम तो सुधरी सुधरा, सुधरी सुधरा, सुधरा क्या है? हमें वस्त्र धोना है दे दे दे ना? दे दे दे दे दे। तो गंदा करें पहले तभी धोएंगे ये तो विवेकी पुरुष ऐसे नहीं करेगा तो हाँ तो विवेकी पुरुष नहीं आपको मूर्ख भी ऐसा नहीं करेगा कि पहले गंदा करे वस्त्र को फिर धोए समर्पण करते हैं हम जो वस्तु दे रहे हैं वो उसके अनुकूल होगी तभी तो लेगा तो हो हो तो उसके अनुकूल तो नहीं दूसरे को दे रहे हैं हम कर्म ईश्वर तो? को हम कर्म दे रहे हैं तो और कर्म का परिणाम होता है सुख या दुख वो सुख दुख उसके अनुकूल होना चाहिए तब वो लेगा उसको हमने किसी को फल दिया हमने किसी को मिठाई दी और उसको हो रही है डायबिटीज। डायबिटीजा तो श्रीमान जी मैं ये नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे ये अनुकूल नहीं है तो लेकिन जैसे हम ये कि हम तो नहीं अन्खुल, करेंगे वो अलग विषय हो गया यहाँ बात हो रही है कर्म को समर्पण करने की कर्म को देने की तो इस तरह से देना नहीं घट सकता तो, तो एक बात तो यह सामने आई कि हम यू भी संगति लगा सकते हैं इसकी कि जो भी मैंने कर्म किए हैं हे परमात्मन आप जो भी फल देंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार है यह भी एक ईश्वर प्रधान ही है लेकिन यह बहुत हल्का है छोटा सा है यह भी एक समाधान हमें इससे और आगे निकलना है एक अन्य प्रकार से हम विचार करते हैं कि जैसे कोई बच्चा है और अधिक बातें नहीं जानता अभी लोक व्यवहार भी, भी अधिक नहीं जानता क्या खाना है क्या पीना है क्या पहनना है कैसे क्या करना है ये सारी बातें नहीं पता उसको और उसको हम स्वतंत्र छोड़ने लगे कि भाई तू अपना जीवन अपने आप चला हम तुझसे संबंध तोड़ रहे हैं तो बच्चा क्या कहेगा कि मेरी अभी इतनी योग्यता नहीं है और मैं अपने आप को आपके लिए समर्पित कर रहा हूं आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करता रहूंगा क्योंकि मैं अभी इतना योग्य नहीं बन पाया कि अपनी समझ से अपनी बुद्धि से मैं कोई निर्णय ले सकूं आप जो निर्णय देंगे आप जैसा कार्य करने को कहेंगे मैं करता रहूंगा तो बच्चे ने अपने को समर्पित कर दिया हो गया समर्पण तो कि नहीं पश्चात समर्पण करें और ये वाला, ये वाली बात यह है कि पहले से हाँ पहले से जो हमने कर्म कर लिए हैं उनमें तो वही बात घटेगी कि उसका जो भी फल आप देंगे वो मुझे स्वीकार्य है ये बात पीछे वाले कर्मों में घटेगी भूतकाल के कर्मों में यद्यपि कर्म भूतकाल का ही बन जाता है तुरंत कर्म किया जिस क्षण कर रहे हैं वो क्षण तो ठीक है लेकिन अगले ही क्षण भूतकाल का बन गया वो तो तो सारे ही भूतकाल के पंथ चले जा रहे हैं और जिस समय कर रहे हैं उस समय तो हम समर्पण कर नहीं सकते और बाद में बन गया भूतकाल का वो बाद में बन गया भूतकाल का और भविष्य का तो अभी ही नहीं उसका क्या समर्पण करेंगे जो जो आम पेड़ पर अभी लगा ही नहीं है तो हम उस आम का दान किसी को कर सकते हैं अभी अभी तो तो तो तो हमारे हाथ में ही ही नहीं नहीं आया है है, तो पेड़ पर उत्पन्न हुआ है। तो पीछे वाले कर्मों के साथ तो हम ये घटा लेंगे कि ईश्वर जैसा फल देंगे वैसा हमें स्वीकार्य है, बात है जैसे, आ, कुछ लोग आम की जैसे खेती वगैरह करते है ना एक बात लीजिए तो वहां पर एक मालिक होता है और कुछ लोगों को दे देता है कि एक साल के लिए तुम इतने रुपये में एक साल के लिए ले लेते हैं उसको बाद उस समय आम कुछ हुआ नहीं रहता है लेकिन उनके दिमाग में रहता है कि आम होने वाला है इसीलिए वो एक लाख रुपए में ले लेते हैं और बाद में फिर वो पैसे दे देते है वहाँ तो फल तो हुआ नहीं अभी तक फिर भी लोग मान रहे हैं कि फल होगा कौन मान रहे हैं? वो भी मान रहे हैं रहे हैं कहने वाले। नहीं तो तो मान रहे हैं, तो ये तो हम भी मानते हैं हम जीवन में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है योजनाएं बनती रहती हैं। तो उसी रूप में कर्म का भी समर्पण हो जाएगा नहीं क्यूँकी समर्पण वाली बात कहाँ से आई बोलो दोबारा बोलो फिर समर्पण किसका करें अब हम हमने धन ले लिया धन का समर्पण कर देंगे नहीं कर्म नहीं हुआ धन ले तो लिया धन लेने का कर्म हो गया धन लेने का हमने बाघ बेच दिया धन हमारे पास आ गया धन का समर्पण कर सकते हैं दूसरे को नहीं, हाँ बात यह है कि जो नहीं है उसका समर्पण नहीं कर सकते आम का समर्पण नहीं कर सकते धन का तो कर सकते हैं जिससे आम अभी हुआ नहीं उसका तो समर्पण नहीं, नहीं कर सकते कर्म भी किया नहीं कर्म धन लेने का कर तो लिया नहीं वो तो हम इसीलिए समर्पण की भावना ये है की धन ले लिया हमने उसको दे सकते हैं दूसरे को जो वस्तु हमारे पास है उसका समर्पण कर सकते हैं बात इतनी हो रही है जो नहीं है उसका नहीं कर सकते हैं। तो इसमें, करके ले रहा है, है? ये करके ले रहा है वो लेना ले ले ले ले ले हो गया यहाँ समर्पण कहाँ हुआ समर्पण की भावना होगी तभी तो देगा दे वो मालिक जो उसको दे रहा है और ये नहीं मालिक इसलिए दे रहा है उसको आशा है की आगे इसमें से आम निकलेंगे किसान खेत हो रहा है जमीन में दाना डाल रहा है क्यों डाल रहा है उसको आशा है कि फसल निकलेगी आगे मैं उसको लूंगा तो उन्होंने जो है जो तक उन लिया नहीं है किसी ने नहीं लिया मालिक ने क्योंकि जब आम का फल हो जाएगा नहीं हाँ। तो पहले दे, दे देता है वो तो ऐसे नहीं हो सकता पहले दे भी दे देता है पहले कुछ ना... पहले दे दिया कुछ बाद में दे दिया ऐसे भी होता है आधा बेड़ दे देगा तो विषय से बाहर मत जाओ समय निकल जाएगा ऐसे विषय के अनुसार रहो प्रश्न वैसा ही उठना चाहिए तो इस तरह से एक तो ये देखा हमने कि जो कर्म हमारे पीछे के हो चुके हैं उनके प्रति हम ये भावना अपनी बना सकते हैं कि हे है ईश्वर जैसा भी आप फल देंगे वो मुझे स्वीकार्य है और वह फल मेरे सुधार के लिए ही होगा अब दूसरा जो मैंने कहा था कि जैसा ईश्वर की आज्ञा है कर्म करने की विधि या निषेध उसके अनुसार हम उसकी आज्ञा पर चलते हुए कर्मों को करें ये भी ईश्वर पर समर्पण हो गया यानी कर्मों का ही समर्पण हुआ ये कर्मों का समर्पण क्या हुआ कि हम वो कर्म करेंगे जो ईश्वर ने बताई है मैंने बच्चे का उदाहरण दिया कि बच्चे ने अपने गुरु पर अपने माता पिता पर अपने आचार्य पर अपने किसी भी बड़े पर जिस पर विश्वास करता है उससे कह दिया कि आप जैसा करेंगे मैं आपकी आज्ञा में चलूंगा तो बच्चे के सारे कर्म अब जिस पर उसने अपने को सौंपा है उसके लिए समर्पित है एक ये दूसरा अर्थ है यह भी ईश्वर प्रधान है और ये पहले वाले से अधिक अच्छा है कि हम केवल ये मान के चले कि हम जो भी करेंगे परमात्मा अच्छा ही फल देगा हम्म बुरा कर्म करेंगे तब भी हमारे सुधार के लिए देगा और हम करते चले जाएं ऐसे ही तो वो वहां ये तो हम सोच सकते हैं चलो बुरा कर्म हम नहीं करेंगे लेकिन वहां ईश्वर की आज्ञा पर चलने वाली बात ये अभी नहीं आ पा रही है उसको पता ही नहीं है कि ईश्वर की क्या क्या आज्ञाएं हैं बस कृतना है कि मैं जो भी कर रहा हूं उसका फल वो ईश्वर न्यायपूर्वक देगा ये मान करके अपने जीवन को चला रहा है तो है तो ईश्वर प्रधान ये लेकिन बहुत सामान्य है ये परंतु दूसरा कि ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सारे कर्म करना यह उससे और अधिक ऊंचा है क्योंकि यहां अब ईश्वर की आज्ञा देखेगा वो शास्त्रों को पढ़ेगा विचार करेगा ऊहा करेगा परमात्मा की बनाई सृष्टि से शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करेगा हर कार्य में हर क्रिया में एक रहस्य खोजेगा इसका उद्देश्य क्या है ईश्वर ने ऐसा करने को कहा है तो क्यों कहा है क्या होना है इसे तो इस तरह से ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने सभी कर्मों को करना जैसे लोक में भी कोई भयंकर अपराधी है और छिपता फिर रहा है अब तक कानून से लेकिन जब देखा कि अब नहीं छिप पा रहा हूं समर्थ नहीं हो पा रहा है वो तो उस समय क्या करता है वो हाथ खड़े कर देता है समर्पण करता है समाचार आते रहते हैं कि अमुक, अमुक डाकू ने शासन के आगे आत्मसमर्पण कर दिया तो आत्मसमर्पण है समर्पण वो भी नहीं है यहां भी देखो समर्पण है ये परम गुरु अर्पणम अब वह समर्पण जो कर रहा है उसमें क्या क्या होता है उसमें ये होता है पहले नहीं हो सकता वो देखो ये तो हो नहीं सकता उसमें कि जो उसने पाप कर्म कर लिए अब तक उनका फल न मिले उसको कोई कहे कि मैं क्यों करूं समर्पण आप पर क्या आप मेरे कर्मों को क्षमा करेंगे चलो ठीक है यहां का शासन हो सकता है कर भी दे कुछ कर्मों को लेकिन परमात्मा तो क्षमा करने वाला नहीं तो अब समर्पणों को हम कैसे घटाएंगे वहां कि जो मैंने अब तक पाप कर्म किए हैं उनका शासन जो भी दंड देगा वो मुझे स्वीकार है और आगे से मैं जो भी कर्म करूंगा वो शासन के कानून के अनुसार करूंगा जैसा कानून बताएगा वैसा करूंगा हो गया समर्पण नहीं अच्छा जो समर्पण में भी होता है हाँ सब हाँ कुछ होता है तो इस तरह से यहां भी हम ईश्वर के प्रति कर्मों का समर्पण कर सकते हैं कि आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा जो ऐसा कह, जो जो जो कह रहा है नहीं, तो नहीं निकाल के देने वाली बात तो हम चर्चा कल से कर ही रहे हैं उसकी वो तो संभव हो ही नहीं पाया वो तो अर्थ घटेगा ही नहीं वो अर्थ नहीं घटेगा ये घट रहा है और इस सिद्धांत के अनुकूल है इसमें सिद्धांत विरुद्ध है बात बताइए कौन सी है आपने कहा भावना मात्र है ये तो भावना मात्र तो उसके लिए है कि जो केवल जब जबानी ज़, ज़, बात बोल रहा है बस कि मैं समर्पण कर रहा हूँ और अंदर से कुछ और ही है, सोच रहा है अंदर से यहाँ तो अंदर बाहर सारा एक होना चाहिए जीज़, ना जीज़, जीज़. तो मेरा कहने का तात्पर्य ये तो नहीं था कि अंदर कुछ और है और बाहर से ऐसा कह रहा है वो अर्थ नहीं है इसका यहाँ जो कह रहा है वही तात्पर्य है मान लो किसी बच्चे ने समर्पण किया है पिता के प्रति तो क्या अंदर से कुछ और सोच रहा है वो अंदर से ही है वो समर्पण श्रद्धा करता है पिता के ऊपर गुरु के ऊपर तब कर रहा है समर्पण तो जो इतना सारा दर्शन पहला पाप भी पूरा पढ़ लिया ये दूसरा चल रहा है इतना सब पढ़ के फिर भी क्या वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और करके समर्पण करेगा वो, वो क्योंकि हम ये चर्चा किस स्तर पर आकर के कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा साथ में हम कोई चलते फिरते ऐसे किसी से चर्चा नहीं कर रही है इतना सारा सुनने के बाद पतंजलि व्यास जी ने क्या क्या कह दिया पीछे अब आकर के हम यहाँ पर अटके हुए हैं तो यहाँ जो हम उत्तर निकालेंगे वो ऐसा ही होगा उसमें ऐसा नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और तो इस तरह से ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने को चलाना ये ईश्वर प्रणिधान हुआ इसमें संन्यासने फिर विसर्ट लगा दिए फल के आगे आपने कहा तत्फल संन्यास होगा तत्फल मैंने तो नहीं बोला तो चर्चा तो मैं करूंगा इसकी आगे आप पहले से क्यों बोल रहे हैं इसको अभी उतर आऊंगा मैं तो इस तरह से हमने दो बातें देखीं अब तक कि एक तो जैसे हम जो भी कर्म किए हैं ईश्वर जैसा फल देगा हमें स्वीकार है उसकी न्याय व्यवस्था पर हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं दूसरा ये देखा कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार अपने को चलाएं तीसरा एक और है कि जैसे कोई युवा एक लक्ष्य बनाता है अपने जीवन का कि मुझे खिलाड़ी बनना है मुझे एक्टर बनना है मुझे डॉक्टर बनना है मुझे इंजीनियर बनना है आप बच्चों से पूछें कि क्या बनना चाहते हो इन्हीं में से उत्तर देंगे कोई ना कोई मैं अध्यापक बनना चाहता हूं मैं ये बनना चाहता हूं मैं व्यापारी बनना उद्योगपति बनना चाहता हूं मैं पायलट बनना चाहता हूं मैं सैनिक बनना चाहता हूं है। होते हैं लक्ष्य बहुत तो इन लक्ष्यों को जो व्यक्ति चुन लेता है किसी एक को कोई भी युवा व्यक्ति अब क्या करता है वो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो सारे कर्म करेगा उसके धुन धुन एक ही लगी हुई है उसकी अब और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी कर्म करेगा वो सारे कर्म उस लक्ष्य को समर्पित है अब वो ये कह रहा है कि मैं जो भी काम करूंगा बस इसको प्राप्त करने के लिए करूंगा तो सारे कर्म क्या कर दिए उसने किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित कर दिए इसको आप साइलेंट लगा दिया करो ना समझा दिया करो में तो इस तरह से साइलेंट वो कहा पहुंच गया कि हम जो भी कर्म करते हैं लक्ष्य बनाते हैं अपना तो उस इसको साइलेंट मोड पर लगा दिया कीजिए केवल वाइब्रेट करे बस उससे पता लग जाएगा आपको या फिर टोन ऐसी लगाइए जो हल्के हल्के से प्रारंभ होती है जैसे मेरी है मैंने लगाया है अपना लेकिन बहुत पता लग जाता है तुरंत ही यहाँ शुरू हो रहा है तो जो लक्ष्य हम बनाएं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ही लक्ष्य ध्यान में है उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके लिए जो साधन चाहिए जो भी उपाय हो सकते हैं उन सब की प्राप्ति में प्राप्ति करने के लिए कर्म करना तो यह भी किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह समर्पण हो गया कर्मों का डेडिकेट सुना शब्द नहीं डेडिकेटेड हो जाते हैं हम किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे ही यहां पर भी कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमने लक्ष्य बनाया ईश्वर को प्राप्त करना है और ऐसा ईश्वर ने कहा है ईश्वर की आज्ञा भी है ईश्वर की आज्ञा क्या है वेदाह मितम पुरुषम महंतम तमेव दत्वा मृत्युमेति। ईश्वर कह रहा है कि बिना मुझे जाने बिना मुझे प्राप्त किए आप दुखों से नहीं छूट सकते मृत्यु को नहीं लांग सकते मृत्यु क्या है यह दुख है तो तम एव विदित मृत्युं अत्ये मृत्यु को लंघना है तो जानना होगा और जानना प्राप्त करना एक ही बात है जानना प्राप्त करना ही होता है हमने किसी को जाना है तो वह विषय हमें प्राप्त हो गया तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए कि हे परमात्मा मैं आज से निश्चय करता हूं कि मैं आपको प्राप्त करने के लिए ही सारे कर्मों को करूंगा उसमें ईश्वर कहते हैं हम या मोक्ष कहते हैं तात्पर्य दोनों का एक ही है मोक्ष का अर्थ क्या है दुखों से छूटना दुखों से अत्यंत निवृत्ति और ईश्वर की प्राप्ति का तात्पर्य दुखों से अत्यंत निवृत्ति अति मृत्यु में थी कह रहे हैं नहीं मृत्यु है दुख तो मृत्यु को लांगना दुख को लांगना दुख से निवृत्ति ही तो हुई तो दुख से निवृत्ति होना अर्थात ईश्वर की प्राप्ति और उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधन मुक्ति अर्थात मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो साधन चाहिए उन साधनों को प्राप्त करने के लिए कर्म करना वो भी ईश्वर की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही हुआ कर्म अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें वस्त्र भी चाहिए हमें रहने के लिए भवन भी चाहिए हमें भोजन भी चाहिए जो भी सामग्री है जीवन चलाने के लिए क्योंकि यही जीवन हमें मोक्ष की प्राप्ति कराएगा ईश्वर की प्राप्ति कराएगा उसको चलाने के लिए जो जो साधन चाहिए उन साधनों को भी यदि हम प्राप्त करने में अपना समय लगा रहे हैं कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही हुआ अवंतर इतना है कि मान लो कोई भवन बनवा रहा है और उसका लक्ष्य है केवल सांसारिक सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति वो भवन बनवाएगा हो सकता है अनेक प्रकार की उसमें डिजाइन बनवाए तरह तरह के मकान बनवाते हैं लोग और जिसका लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है वो एक साधारण रूप से ही बस केवल सुरक्षा हो जाए उसमें मजबूती रहे ठीक है लेकिन डिजाइन बनवाना कोई उसकी आवश्यक नहीं है क्योंकि लक्ष्य क्या है उसका ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें कोई पुस्तकें चाहिए अध्ययन करना है हमें मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन पीछे आ चुका है अब पुस्तक को हमारे पास धन नहीं है तो हम मजदूरी कर सकते हैं कुछ समय के लिए कभी क्यों कर रहे हैं मजदूरी कि मुझे जो धन मिलेगा मैं उससे भोजन खाऊंगा पुस्तक खरीदूंगा रहने का स्थान बनाऊंगा है तो इस तरह से जो उपाय जो भी हैं उन सबको करूंगा तो वह मजदूरी करना भी वह ईश्वर प्रधान हो गया और एक अन्य मजदूर है मजदूरी कर रहा है उसका लक्ष्य क्या है ठीक है भोजन वो भी खाएगा नहीं? बच्चों को पालेगा सारे काम करेगा लेकिन उसके मन में क्या लक्ष्य है कि मैं सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करूं और उनको साध्य मान करके चल रहा है जबकि साधन कभी भी साध्य नहीं होते साधन का तात्पर्य केवल साध्य को प्राप्त करना मात्र है लेकिन उसने साधन को ही साध्य बना लिया जितने भी बड़े बड़े धन कमाने वाले व्यक्ति हैं क्या उनकी धन से तृप्ति नहीं हो पा रही है अब तक मतलब क्या वो धन उनके लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा है अब तक इसलिए कमा रहे हैं क्या कितना चाहिए हमें लेकिन वहां उनका लक्ष्य दूसरा है वो उनका लक्ष्य मुक्ति मोक्ष प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति नहीं यद्यपि अंदर से देखें तो भावना उनकी भी वही है क्या दुखों से निवृत्ति दुखों से निवृत्ति तो मनुष्य को छोड़ अन्य प्राणियों की भी है प्रत्येक प्राणी यही चाहता है कि दुखों से निवृत्ति हो जाए लेकिन रास्ता सही पता न होने से वो गलत रास्ते को भी अपना लेते हैं शराब पीने वाला भी सोच रहा है मैं दुखों से मुक्त हो जाऊ पीते हैं गम भुलाने को गम को नष्ट करना ही तो लक्ष्य है लेकिन वहां तो गम भुलाने को पीते हैं और कहीं कहीं खुशी में पीते हैं अब वहां क्या कहेंगे पीते हैं गम भुलाने को <laughs> वहां तो खुशी आ गई सुख आ गया है अब वहां भी पी रहे हैं कि खुशी में पी रहे हैं अब खुशी में भी पी रहे हैं दुख में भी पी रहे हैं तो कब नहीं पियोगे फिर तो ईश्वर की प्राप्ति और महर्षि ने यही लिखा है ये मुमुक्षु का लक्षण लिखा है उन्होंने वहां जो छह उपाय बताए हैं उसमें एक है मुमुक्षुत्व और मुमुक्षुत्व का क्या अर्थ किया है कि मोक्ष ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म करना उसके लिए साधन की प्राप्ति करना ये सारा मुमुक्षु का लक्षण है मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करने वाले वो कहते हैं मुमुक्षु हा जिन जिन कार्यों से ईश्वर की प्राप्ति हो वो सब कार्य करने हैं अब उसमें देखो कि व्याकरण की आवश्यकता है या नहीं है क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है कुछ कर्मों से होती है कौन से कर्मों से होती है ये कौन बताएगा ईश्वर बताएगा ईश्वर कहां बताएगा वेदों में और वेदों में क्या बताया है ईश्वर ने ये अन्य ऋषियों ने सरल करके थोड़ा हमें और बता दिया कृपा है उनकी हमारे ऊपर क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं है? उस युग में वेद हमारे लिए कठिन हो गए क्योंकि हम उस भाषा से दूर हो गए अपने पुत्र के लिए पिता ने जो भाषा बनाई परमात्मा को पिता बोलते हैं हम एक अज्ञानी व्यक्ति जो है सामान्य व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति भी पिता कह देगा परमात्मा को वो भी कष्ट आता है तो उसको पुकारता है तो परमात्मा रूपी जो पिता हमारा परम पिता उसने अपने पुत्र के लिए जिस भाषा में उपदेश दिया आज्ञाएं दी उस भाषा से हम दूर हो गए अपने पिता की भाषा को छोड़ दिया हमने और उसकी आज्ञा को हमें समझना है तो कैसे समझें हम तो उसकी भाषा को जान नहीं पा रहे हैं अब उसकी भाषा को समझने के लिए हमें व्याकरण की भी आवश्यकता है वेदों का अंग है ये मुख है वो भी अंग होने पर भी मुख है ये और जब तक मुख में हम नहीं प्रवेश करेंगे जब तक मुख में कोई वस्तु नहीं डालेंगे तो शरीर में पहुंचेगी वो नहीं पहुंचेगी तो शरीर में प्रवेश कराने के लिए किसी वस्तु को मुख क्या है ये द्वार है ऐसे ही वेद में प्रवेश करने के लिए व्याकरण क्या है द्वार है दरवाजा है यहीं से आप घुस पाएंगे वेद के अंदर तो व्याकरण भी आवश्यक है अब अगला प्रश्न करो आप कहीं कुछ कुछ शब्द प्रमाण है है इसमें में कोई ऐसा आपको सामने अब तक जो बातें आई इसमें असंगत क्या लग रही है हम प्रमाण कब खोजते हैं जब दो तरह की बातें सामने आती हैं कि कोई तो ऐसे कह रहा है कोई ऐसे कह रहा है अब प्रमाण जाएंगे हम निश्चय करने के लिए अपना लेकिन जब दूसरा कोई इसके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं है इतने जो क्योंकि वेद वेद का अंग व्याकरण सभी मानते हैं हम प्रसिद्ध है ये छह अंग और छह उपांग ये अब तक प्रसिद्ध चले आ रहे हैं सभी ऋषियों ने स्वीकार किया एक से इसको किसी ने कहीं विरोध नहीं किया तो ऋषियों के वाक्य ही प्रमाण हो जाते हैं ऋषि भी हमारे लिए प्रमाण है जो ऋषि वेदों के रहस्य को समझ करके और हमें बता रहे हैं वो ऋषि भी हमारे लिए प्रमाण है और फिर अंदर से परमात्मा प्रमाण है परमात्मा भी हमें अंदर से प्रेरणा देता है हमें अंदर से हम जब भी ए, कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अंदर से उत्साह उत्पन्न करता है वो निर्भयता उत्पन्न करता है प्रसन्नता भी लाता है ये क्यों करता है ऐसा कि अब जो तुम करने जा रहे हो ये उचित है सही है तो आप जब व्याकरण पढ़ते हैं तो क्या अंदर से कोई भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है क्या तो <laughs> सभी योगियों ने व्याकरण तो नहीं सभी बड़े बड़े योगी हुए। किसी का नाम बताओ पहली बात तो नाम है कोई प्रकरण किसी का लेना नहीं है लेकिन हम यदि किसी को कह भी दें कि इसने तो व्याकरण पढ़ा नहीं तो आपके अंदर क्या अधिकरण सिद्धांत क्या छिपा हुआ है कि ये मुक्त हो गया लेकिन बिना व्याकरण पढ़े यानी मुक्त हो गया ये सिद्धांत छिपा हुआ है अंदर आप भले ही न बोले अगला वाक्य वही बनेगा कि ये तो मुक्त हो गया क्या करके बिना व्याकरण पढ़े यही तो बात है या कुछ और है तो पहली बात तो कौन मुक्त हो गया कौन नहीं ये नहीं पता हमें अगली बात कि किसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा हम इस जीवन को देख रहे हैं क्या हमारे जीवन की यात्रा इसी जीवन से प्रारंभ हुई है हमारी यात्रा तो अनादिकाल से चली आ रही है पीछे भी बहुत सारे जीवन निकल गए वहां भी हमने शिक्षाएं ग्रहण की थीं उनके भी संस्कार हम साथ में लेकर के आए हैं क्या वो निष्फल जाएंगे क्योंकि यह भी एक सिद्धांत है कि हम यहां संसार में जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं तो यह भी प्रश्न उठाया है ऋषियों ने कि उनमें से हमारे साथ क्या जाएगा अगले जन्म में क्या जाएगा और क्या छूट जाएगा तो मनु महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है कि धर्म जो है बाकी सारी चीजें यही छूट जाएंगी लेकिन धर्म हमारे साथ जाता है वो धर्म क्या है जो कुछ हमने ज्ञान प्राप्त किया है वही धर्म है जिससे हम धारित हैं हाँ, वो अलग है धर्मानुगो गोकान गो गो और एक अन्य श्लोक भी आता है कि धर्म एवं हतोहंती धर्मो रक्षति रक्षित तस्मात् धर्मो न हंतव्यो धर्मो हतो गति तो ज्ञान के संस्कार हमारे साथ जाते हैं और साथ जाते हैं तो अगले जन्म में हमें जरा सा कहीं निमित्त मिल जाए किसी प्रकार का वो संस्कार हमारे उभर जाते हैं हमें अधिक प्रयास नहीं करना होता अब दूसरे को तो लगेगा कि देखो मैं तो इतने घंटे सूत्र याद करता हूं और इसने जो है वो जरा देर में याद कर लिए इसने तो कम समय लगाया है मैंने अधिक समय लगाया है ऐसा ईश्वर क्यों कर रहा है ऐसा ईश्वर अन्याय क्यों करता है कि एक को कम समय में किसी ने लगाया और उसको याद हो गया करा दिया उसने है? मैं रात दिन करता हूं मुझे नहीं याद होते तो पक्षपात दिखाई दे रहा है नहीं ईश्वर का लेकिन क्या है पक्षपात अरे उसने यहां कई घंटे नहीं लगाए लेकिन पीछे के जन्म में कई घंटे लगा दिए थे हमने पीछे के जन्म में कई घंटे नहीं लगाए तो यहां लगाने पड़ेंगे यात्रा तो वहीं से प्रारंभ करनी पड़ेगी तो पीछे का हम ध्यान न रखते हुए और इस तरह की बातें सोचने लगते हैं लेकिन अंतिम उत्तर वही आएगा कि जो यहां इतना अध्ययन नहीं कर रहा है उसने पीछे कर लिया है और अगर पीछे भी नहीं किया है यहां भी नहीं कर रहा है और फिर भी हम कहें कि ये मुक्त हो गया तो ये हमारी भ्रांति है फिर क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती यह पक्का सिद्धांत है लेकिन ज्ञान किसका ज्ञान मुख्य बात यह चल रही है यहां तो ज्ञान किसका ज्ञान है ये मंत्र बहुत सारे बता रहे हैं हमें कि किसका ज्ञान हमें आवश्यक है तो बिना ईश्वर को जाने बिना परमात्मा को जाने हम मुक्त नहीं हो सकते तो उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अन्य शास्त्रों की भी आवश्यकता है तो इस तरह से जो व्यक्ति ईश्वर प्रधान करना चाह रहा है तो उसको तो ये करना ही पड़ेगा कि अपना लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति ये बनाना होगा और ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर के अब जो भी कर्म होंगे उसमें साधन भी सारे आ गए और अध्ययन भी आ गया सब कुछ आ गया उसमें बस ये लक्ष्य है उसका अब हम कहेंगे कि हां यह ईश्वर प्रधान कर रहा है उसके जीवन में घटित हो रहा है और इसी का नाम है क्रिया योग अब एक बात और आती है इसमें इन्होंने दो भाग किए थे इसके अब तक जो बात हुई इसमें कोई शंका है किसी को कि ईश्वर प्रधान को हमने किस रूप में लिया अभी जो पहला भाग चल रहा है इसका कि एक तो हम ये है कि सामान्य अगर लक्षण घटाएं कि जो भी हमने कर्म किए हैं उन कर्मों का जो भी फल हमें ईश्वर देगा वो हमें सहर्ष स्वीकार है लेकिन इतने मात्र से बात पूरी आ नहीं पाती यद्यपि कुछ बात तो आ जाएगी इसमें क्योंकि ईश्वर पर हमने अपनी श्रद्धा तो प्रकट कर दी विश्वास तो हमें हो रहा है तभी ऐसी भावना हमारी बन पाएगी अंदर से अगर विश्वास नहीं है तो भावना ही नहीं बनेगी कि जैसा वो फल देगा हमें स्वीकार है हम कहेंगे नहीं नहीं वो गलत भी कर सकता है, है? हमें सावधान रहना पड़ेगा लेकिन क्या कर लेंगे सावधान रह करके <laughs> क्या करेंगे फल तो मिलना ही है तो उस अवस्था में भी धीरे धीरे आगे बढ़ करके फिर और विश्वास जगेगा फिर वो ईश्वर की आज्ञाओं को भी ढूंढेगा पहुंचेगा वहीं पर लेकिन जो थोड़ा और आगे बढ़ गया है वो फिर उसकी आज्ञाओं को पकड़ने लगा है अब उस पर चलने लगेगा और उसकी आज्ञाओं को देखा हमने तो आज्ञाएं सारी हैं उसकी कि मुझे प्राप्त कर तू जब उसकी आज्ञाओं को देखा हमने आज्ञाओं पर अपने को चलाया तो क्या कर रहे हैं उस समय हम उसकी आज्ञा पर चल रहे हैं आज्ञा क्या है उसकी मुझे प्राप्त करना ईश्वर को प्राप्त करना तो फिर वही बात तो आ गई तीसरी तो इस तरह से ईश्वर की आज्ञा पर चलना अथवा ईश्वर की प्राप्ति लक्ष्य बनाना इन दोनों में कोई अंततः देखें तो भेद नहीं है दोनों का निहितार्थ एक ही है तो इस तरह से ये ईश्वर प्रधान अब क्योंकि यहां तो ये वाक्य इतना ही है बस कि सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पण और ऋषि का वाक्य है तो वाक्य तो निरर्थक नहीं हो सकता लेकिन संगति कैसे लगेगी वो हमने देखा और अन्य भी कोई संगति लग सकती है जो सिद्धांत से विपरीत ना हो तो वो भी स्वीकार कर सकते हैं, आप लोग विचार करना क्या संगति लग सकती है और ईश्वर का ज्ञान करना भी है और थी थी। अंतिम बोल देते हैं हैं ज्ञान तो सबके ही करने लेकिन अंतिम बात बोल देते हैं क्योंकि समाधि प्रारंभ होती जीवात्मा फिर अंत में ईश्वर वहां तक पहुँचती है और हमको जानना भी है तो ये कह सकते हैं कि ईश्वर जो है साधन है ईश्वर साधन नहीं है ईश्वर साध्य है क्योंकि तो मुक्ति में तो तो हमारा लक्ष्य वही है कि से ईश्वर ज्ञान स्वरूप है तो ये साधन कैसे बन जाएगा ज्ञान से ही मुक्ति हो रही तो मुक्ति है। हाँ ज्ञान से मुक्ति होती है किसके किस ज्ञान से ईश्वर के ज्ञान से ईश्वर को हमने जान लिया ईश्वर को हमने जान लिया उससे हम दुख से छूट गए ईश्वर को हमने जान लिया उससे हम दुख से छूट गए इसको यूं भी कह सकते हैं कि ईश्वर को जानना और दुख से छूटना ये एक ही बात है क्योंकि अंत में जाकर के साधन और साधन दोनों एक हो जाएंगे अब ज्ञान साधन है ठीक है लेकिन ज्ञान साधन ये अंतिम साधन है जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते छत पर भी हमारा पैर आ गया अब छत पर जो पैर आया है हमारा तो ये छत पर पैर आना यह भी तो साधन ही है छत पे आने का लेकिन छत पर जो हमारा पैर आया है वो छत और वो पैर आना वहां पर वो स्थान वो छत ही है तो ज्ञान की पराकाष्ठा अंत में पहुंचते पहुंचते पहुंचते ज्ञान कहाँ जाके समाप्त होगा तो जहां जाके समाप्त होता है ज्ञान वो ईश्वर ही है तो वहां साधन साध दोनों एक बन जाते हैं उस काल में ईश्वर साधन ईश्वर साधन इस तरह से नहीं है ईश्वर साधन अब हम प्राप्त हो गया है अब हम जो है इस साधन का प्रयोग करेंगे किसके लिए दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए दुखों से मुक्ति हो गई <laughs> वो तो हो चुकी तो का करने के पश्चात, पश्चात नहीं वो हो गया बस वहीं से वहीं प्रारंभ वह प्रारंभ हो चुका है अब काम केवल एक रह जाता है बस कि दुखों से निवृत्तित हो गई लेकिन अब यहां दुखों से निवृत्ति उस काल में तो हो रही है जिस काल में हम ईश्वर का साक्षात्कार कर रहे हैं असम प्रज्ञा समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार जब चल रहा है उस काल में दुख से निवृत्ति है लेकिन व्युत्थान काल भी आएगा लगातार समाधि लगेगी नहीं और व्युत्थान काल में जब आएंगे तो उस अवस्था में हमारे जो पूर्व संस्कार हैं जो बने हुए हैं वृत्ति के रूप में आएंगे और उन संस्कारों में यदि अविद्या के संस्कार भी हैं तो हम गलत कार्य भी कर सकते हैं तो इसलिए अब क्या करना है अब उन संस्कारों को नष्ट करने का कार्य जिसे कहते हैं गारंटी गारंटी अभी नहीं हो पाई है उन संस्कारों को नष्ट करने का कार्य वो फिर महाप्रतिपक्ष भावना से प्रारंभ हो जाएगा और उसमें ईश्वर हमारी सहायता करता है लेते पवते धाम किंचन यदि यदि वही साध्य ही होता है तो उसको प्राप्त कर लेना से हो जाता है तो प्राप्त तो उस समय कर तो लिया है लेकिन हमें हमें उसमें जो है एक स्थिरता लानी है स्थिरता लाने के लिए जिन कारणों से अगला जन्म होता है उन कारणों को नष्ट करना है उन कारणों को नष्ट करने का तात्पर्य संस्कारों को नष्ट करना दग्ध बीज करना उनके लिए उस कार्य के बाद अब एक हमें उपाधि मिलती है उसका नाम है जीवन मुक्त जीवन मुक्त उपाधि के बाद जो है अब वहां चाहे व्युत्थान काल हो समाधिकाल हो दोनों एक जैसे हो गए उसके लिए अब कोई अंतर नहीं है क्योंकि अविद्या है ही नहीं अब अविद्या नहीं है तो जो भी कर्म होगा उसका कर्माशय बनेगा ही नहीं और जो कर्माशय पीछे बन चुका है वो अविद्या के न होने से फलीभूत नहीं होगा अब पूर्ण सुरक्षा हो गई तो इस तरह से परम गुरु पर अर्पण अब एक अगला वाक्य इसमें दिया है तत्फल संयास होगा तत्शब्द किसको कहेगा जो बात पीछे आई है कर्म के लिए क्रिया के लिए उस क्रिया का फल जो प्राप्त होता है उसका सन्यास सन्यास का अर्थ क्या त्याग देना छोड़ देना है? सम्यग नी आस असुक्षेपण है अच्छी प्रकार से निश्चित रूप से फेंक दिया छोड़ दिया या कि वो सन्यास हो गया अच्छी प्रकार से बिल्कुल तो इस तरह से जो अविद्या के संस्कार हैं उनको भी क्षीण करना और नष्ट करना ये भी एक सन्यास होता है लेकिन यहां प्रसंग वो नहीं है यहां है कि जिन कर्मों का फल हमें आगे मिलने वाला है जब मिलने का समय आया जब मिलने लगा हमने उसको छोड़ दिया लेकिन ये बात कब आएगी कि हम कर्म कर रहे हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए लक्ष्य बना लिया है लेकिन अविद्या के संस्कार तो अभी क्षीण हुए नहीं है कभी कभी हम ऐसा भी कर्म कर जाते हैं जो सांसारिक कामना को लिए हुए होता है संसार के सुख ये लक्ष्य बना लेते हैं कभी कभी हैं? बीच बीच में हम ऐसे भी कर्म कर लेते हैं लेकिन करने के बाद ध्यान आता है कि ओहो ये मैंने क्या कामना कर ली और कैसी कामना करके ये मैंने कर्म कर लिया ये तो मेरा लक्ष्य नहीं था भूल हो गई मुझसे अब अब जब भी उसका कोई फल प्राप्त होने वाला है, है आगे आएगा फल उस अवस्था में हम फल को त्याग दें इसको एक लौकिक स्तर उधारण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कहीं हमें प्रवचन देने जाना है जाते ही है लोग और जाने से पहले हमने अपनी दक्षिणा भी कर ली निर्धारित कि आप देंगे तो मैं आऊंगा ठीक है उन्होंने स्वीकार कर लिया और प्रवचन का कार्य संपन्न हो गया अब बाद में हमने सोचा कि ये तो सही नहीं किया हमने और ऐसा नहीं करना चाहिए मेरा तो लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है हैं ये कामना मैंने धन की कर ली हाँ ये धन की आवश्यकता है मैं हमें वास्तव में धन की आवश्यकता है तब तो कोई बात नहीं है उस समय तो हम मजदूरी भी कर सकते हैं और मजदूरी करके भी धन प्राप्त करेंगे भोजन करेंगे वस्त्र पहनेंगे रहेंगे, मकान बनाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है जब ये बात साथ में जोड़नी पड़ेगी उस अवस्था में हमने केवल धन को लक्ष्य बना करके और वो कार्य स्वीकार कर लिया था प्रवचन का और बाद में जब अपनी भूल का पता लगा तो दक्षिणा देते समय निषेध कर दिया नहीं लेंगे अथवा लेकर के उन्हीं को दे दिया कि ठीक है आप रसीद काट दीजिए अपनी संस्था की इसी मेरे नाम से कोई बात नहीं है नाम भी ना कहें कोई आवश्यक नहीं है लेकिन वहां भी कभी कभी लोक ऋषणा होती है कि हम क्यों त्याग कर रहे हैं दक्षिणा का कि अब यहां ये लोग मुझे बहुत ऊंचा समझेंगे बहुत बड़ा त्यागी है और बाद में ये खबरें भी निकालेंगे समाचार पत्रों में कि देखो ऐसे ऐसे हमारे यहां उपदेश करने वाले आए कि अपना दक्षिणा का भी त्याग कर गए इस भावना को लेकर यदि हम त्याग कर रहे हैं तो वो त्याग नहीं वहां तो हमने फिर यश का और कीर्ति का जो है वो सुख भोगने लगे हम लोगों की प्रशंसा सुनने लगे तो उसका ये भी है कि हमने वहां से ले लिया और किसी और को दे दिया पता भी नहीं चला किसी के लिए कहीं कोई बहुत अच्छा कार्य हुआ सम्मान का समय आया हम गए ही नहीं वहां माला पहनाने का समय आया हम गए ही नहीं कुछ नहीं लेकिन कभी कभी गए और माला को निषेध कर रहे हैं अब तो वहां फिर लोकना आ गई कि देखो कितना त्यागी तपस्वी आदमी है सम्मान को भी स्वीकार नहीं कर रहा लोग वाह वाह करने लगे हमें अच्छा लगने लगा मजबूरी में कहाँ जाना पड़े बोलो ना उसको कहीं मतलब कार्यक्रम कार्यक्रम है हाँ। जैसे यहां भी था हाँ। और और गया तो एक कर्तव्य से गए हम्म पर किसने सम्मान, तो तो सम्मान से हटिया और नहीं तो कोई सम्मान कर रहा है तो सम बने रहे उसमें सम्माना ब्राह्मणों नित्यम उद्विजे तषादी अमृत से वचाका सर्वदा नियम तो यही बताया है लेकिन कहीं मजबूरी में हो रहा है कोई निषेध हमारे निषेध को स्वीकार नहीं कर रहा है और हमारा सम्मान कर भी रहा है तो हम यश का सुख न ले उसमें बिल्कुल भी सम बने रहें और पंडित का लक्षण भी यही दिया है जो सम रहता है मान में भी और अपमान में भी तो ये मान हो रहा है मान में हम सम बने रहे क्योंकि देखो ये सारी साधना हम जो चर्चाएं कर रहे हैं ये सारी साधनाएं आंतरिक होती हैं। इनका सबका संबंध अंदर से है और अंदर से हम क्या क्या भावनाएं अपनी बनाए हुए हैं उसका प्रभाव हमारे संस्कार पर पड़ेगा संस्कार हमारे वैसे बनेंगे संस्कार बाहर से हम क्या दिखा रहे हैं उससे तात्पर्य नहीं है कि बाहर क्या क्या हमारे साथ घटित हो रहा है बाहर की घटनाओं का प्रभाव भी हमारे अंदर की भी यदि भावनाएं वैसी हैं तो पढ़ता है जैसे एक बार मैंने उदाहरण दिया था कि कोई बच्चा उत्तीर्ण हो गया किसी कक्षा में और उसके समाचार मिल गया कहीं बाहर है अभी वो घर पे नहीं है और बाहर उसको समाचार मिल गया पेपर में पढ़ लिया नंबर देख लिया अपना रोल नंबर कि मैं उत्तीर्ण हो गया हूं प्रथम श्रेणी में अब वह जा रहा है अपने घर वालों को बताने के लिए प्रसन्नता से भरा हुआ होता है खुशी उसे नहीं छिप रही है वो चाह रहा है कि माता पिता को बताऊं बहुत प्रसन्न होंगे वो और रास्ते में कहीं कोई उसे गलत शब्द बोल दिया कहीं कोई टकरा गया किसी ने गाली दी कुछ भी अपशब्द बोले अब उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा उस काल में क्यों नहीं पड़ा एक दूसरा ले लो अब दूसरा ऐसा बच्चा है कि जो अनुत्तीर्ण हो चुका है वो उदास मन से और जा रहा है घर पर पैर भी धीरे धीरे उठ रहे हैं कि क्या बताऊंगा कैसे बताऊंगा कि मैं अनुर्ण हो गया हूं और उससे किसी ने अपशब्द नहीं कहे उससे प्रशंसा के वैसे भाग्य मिलते जुलते हैं बोलते हैं भाई क्या हालचाल है कैसा है आजकल क्या हो रहा है उसे वो भी बुरा लग रहा है अपशब्द की तो बात छोड़ दो एक अपशब्द भी नहीं बुरे लग रहे हैं अब यहां देखें कि यह क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि अंदर की भावना के दोनों में अंतर है एक अंदर से प्रसन्न है एक अंदर से दुखी है तो बाहर की घटनाएं भी हमारी अंदर की भावना के अनुसार हम पर प्रभाव डालती हैं तो ऐसे यहां पर जिसने अंदर से अपने को संभाल लिया है जिसने आंतरिक साधना अपनी प्रबल बना ली है तो फिर यह बहुत ऊंचा उठ चुका है वह अब बाहर उसको सम्मान से बचने की आवश्यकता नहीं है कि वो भागता फिरे कि माला लेके कोई आ रहा है भागे दूर कि नहीं नहीं मैं ये नहीं पहनूंगा कुछ नहीं आवश्यकता उसको अब भाई जिसने मैंने अभी दो तीन दिन पहले बताया था कि हम लोग शराब नहीं पीते और शराब की दुकान आ रही है सामने तो क्या हम भागेंगे उससे दूर हटेंगे कि नहीं नहीं इसके पास पहुंचूंगा तो मुझे पीने की प्रवृत्ति होने लगेगी बिल्कुल भय नहीं है हमें क्योंकि अंदर से हम पूर्ण सुरक्षित हैं और एक ने अभी कुछ पहले छोड़ी है अभी ज्यादा समय नहीं बीता है वो बच कर निकलेगा उस दुकान से क्योंकि उसको पता है कि मैं अभी कमजोर हूं अंदर से हो सकता है दोबारा फिर प्रवृत्ति होने लगे तो अपने को बचाएगा तो ये आंतरिक साधना है ये बचते हम तब तक है जब तक अपने को पूर्ण सुरक्षित नहीं कर पाते हैं तो तत्फल संन्यासों से हम यही यहां संगति लगाएंगे कि यदि हमने ऐसे कर्म कर भी लिए हैं तो उस अवस्था में फिर हमारे पास एक अगला उपाय और भी है कि हम उसके फल का सन्यास कर दें और फल का सन्यास कर देंगे अब देखो यहां दो लाभ होंगे पहला लाभ तो ये हुआ कि उस फल को प्राप्त करके हमारा जो कर्माशय भुगत जाता पुण्य रूपी कर्माशय अच्छा अच्छे फल की बात हो रही है ये एक तो वो बच गया हमारा <coughs> बच गया कि नहीं हमने उसके फल को नहीं भोगा दूसरा लाभ हमने उसका त्याग करके किसी दूसरे को देख करके उस फल को एक नया पुण्य और बना लिया हो गया दोगुना लाभ दोगुना हो गया कि नहीं पीछे का सुरक्षित और वृद्धि और कर ली अब दूसरा पक्ष ले लो कि हमने उस फल को प्राप्त किया और उसका भोग भी कर लिया नया तो बना नहीं पुण्यकर्मा से और पीछे का भी कम हो गया हुँ? पचास पचास दो संख्याएं हैं और उसमें से एक संख्या को उठा करके दूसरी की तरफ रखो तो कितने का अंतर आता है दोनों में एक के पास पचास रुपये दूसरे के पास पचास रुपये अब एक ने एक रुपये अपने पास से दूसरे को दे दिया तो दोनों में कितने का अंतर हो गया दो, दो का अंतर हो गया और दिया एक था दिया एक था और अंतर दो का हो गया हुआ कि नहीं डबल होता है अंतर ऐसे ही यहां पर है कि हमने अपने पिछले कर्म को बचाया और साथ में एक नया कर्म पुण्य कर्म और जोड़ लिया दुगना हो गया और भोग लिया हमने तो नया तो बना नहीं पीछे का और भोग लिया तो तत्फल संन्यास से भी हम अपने लाभ को प्राप्त कर सकते हैं तो यह भी एक ईश्वर प्रणिधान है उसी का उसी का अंश है ये ये उससे अलग नहीं है कि ठीक है कि हमने अज्ञानता में कर्म कर लिया है तो अब उससे बच सकते हैं तो इस तरह से ये ईश्वर का प्रणिधान और एक पीछे भी आ चुका है ईश्वर प्रणिधान प्रथम पाद में जहां पर आसन्न समाधि की बात चली थी तीव्र संवेगा आसन्न तो वहां पर आसन समाधि के लिए ईश्वर प्रधान से भी वो प्राप्त होती है और तदर्थ भावना इत्यादि जो विषय चल रहे थे एक वो भी ईश्वर प्रधान है लेकिन उस ईश्वर प्रधान में और इसमें अंतर भी है हाँ ये दूसरे पात में जो दो बार आया है ईश्वर प्रधान एक तो यहां पर है और एक आगे भी आएगा नियमों के अंतर्गत वहां कल आपने देख ही लिया था कि वहां क्या अर्थ दिया है यही है इतना ही था वहा क्या क्या है उसमें ईश्वर प्रधान जो आगे दिया हुआ है हाँ बस थोड़ा सा अंतर आया तो इस तरह से दोनों को हम मिला के देखे तो पहले पद का और ये इसमें दोनों में टीकाकारों ने भी भेद माना हुआ है इसमें क्योंकि यहाँ पीछे वाला जो ईश्वर प्रधान है जहां तज जपस्त अर्थ भावनम से प्रारंभ करके और वहां तक पहुंचाया है तो वो ये जप वाला हम लेते भी हैं तो वो तो उन्होंने स्वाध्याय में डाल दिया है यहाँ प्रणवादी पवित्र नाम जप कह करके उसको स्वाध्याय के अंतर्गत ले लिया है लेकिन ये ईश्वर प्रधान क्योंकि ये क्रिया योग है मध्यम साधकों के लिए है और उनको आगे बढ़ाने के लिए है समाधि तक पहुंचाने के लिए है क्लेशों को तनु करने के लिए है तो यहां ईश्वर प्रधान इसी रूप में है कि हम ज्यो ज्यो अपने कर्मों को ईश्वर की प्राप्ति के लिए करने लगेंगे उसकी आज्ञा समझ करके हम उनका पालन करने लगेंगे तो उतना उतना ही हमारे जो अविद्या की वासनाएं हैं क्लेश हैं, वो क्षीण होने लगते हैं क्यों क्षीण होने लगते हैं तो वही सिद्धांत काम करेगा यहां कि हम नए जो संस्कार बना रहे हैं, हैं? तराजू के दो पलड़े हैं अब दो पलड़ों में एक पलड़े में पापकर्म और एक में पुण्य कर्म अब पाप कर्म में तो हम कोई वृद्धि कर नहीं रहे वहां तो रोक लगा दी हमने और ईश्वर की आज्ञा पर चल करके हम पुण्य कर्मों को करने लगे तो ये पल तो भारी होता ही चला जाएगा होता ही चला जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि दूसरा जो पल है ये क्षीण होने लगा क्षीणता ही तो आ रही है भार कम हो रहा है उसका जबकि हम उसमें कुछ कर नहीं रहे फिर भार कम हो रहा है उसका तो ऐसे ही संस्कार अविद्या के संस्कार हम जब उनको नहीं उठाते जैसे कोई हमारा मित्र है और हम रोज मिलते हैं बातचीत करते हैं मित्रता घनिष्ठ होती चली जाती है लेकिन कभी ऐसा समय आया कि वो मित्र हमसे दूर चला गया अब दूर चला गया तो उसे संपर्क हो नहीं पा रहा है अब एक दिन दो दिन कई दिन बीत गए अब क्या वो घनिष्ठता उतनी बनी रहेगी हमें ध्यान कम आएगा उसका जितना ध्यान पहले आता था उतना नहीं आएगा तो उसकी स्मृति क्षीण होने लगेगी और अधिक समय बीत जाएगा तो हम बिल्कुल ही भूल जाएंगे उसको ऐसे ही जो अविद्या के संस्कार यदि उनको हम न उठाएं तो जितने बना लिए थे हमने उनका क्या होगा वो क्षीण होने लगेगा यही क्षीणता है बस वो क्षीण होने लगेंगे और नए जो बना रहे हैं वो विद्या के बना रहे हैं अब तो विद्या के संस्कार बढ़ना और अविद्या के संस्कारों को न उठाना ये भी एक क्षीणता का उपाय है इसलिए आगे चल करके जहां ये सूत्र आएगा कि इनकी वृत्तियां हे है, कैसे हैं कि ध्यान है या तदवृत्त उसको फिर देखेंगे आगे तो वहां प्रतिपक्ष भावना और महाप्रतिपक्ष भावना के द्वारा वहाँ जो विषय आए हैं वहाँ प्रतिपक्ष भावना यहीं से प्रारंभ हो रही है अभी ये, जिसको प्रतिपक्ष भावना कहा जाता है जो स्वल्प प्रतिपक्ष भावना है वो यही है ईश्वर प्रधान या तप या स्वाध्याय ये भी स्वल्प प्रतिपक्ष भावना है इसको अगले सूत्र की व्याख्या में और देखेंगे विस्तार से अच्छा में हाँ ध्यान है हाँ। शुक्लता है, शुक्ल है।, है वो क्षीण हाँ। भी होते हैं तो क्षीण से वही तात्पर्य है उसमें हम क्षीण एक तो यह है कि उस प्रलय में से हम कुछ और नीचे गिराए घटाए उसमें से कम करें और दूसरा उपाय इधर वाला बढ़ाते रहे दोनों में क्षीण हो रहा है नहीं लेकिन दोनों में क्षीण हो रहा है परंतु उसमें यह कह सकते हैं कि जितना है उतना तो बनाई रहा है उसमें उसको भी कम करना और वो एक फिर महाप्रतिपक्ष भावना कही जाएगी स्वल्प प्रतिपक्ष भावना से हमने इतना तो कर लिया कि उधर की वृद्धि नहीं कर रहे और इधर की वृद्धि करने लगे इधर का पढ़ा दिखाई देगा और महाप्रतिपक्ष भावना से क्षीण तो कर लिया हमने यहां इनसे क्रिया योग से लेकिन महाप्रतिपक्ष भावना से अब उधर का हम एक एक करके नष्ट भी कर रहे हैं वो पल्ला ही खाली करना है बिल्कुल क्योंकि वो यदि बना रहा तो फिर उसमें से अंकुर निकलने की संभावना कभी भी हो सकती है खतरा बना रहेगा उसमें तो इस तरह से ये क्रिया योग का विषय आज यहीं रोकते हैं प्रणोध्वनि हो